ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ईश्वर विषयक विभिन्न धारणाएं। मैं जगत के अधिश्वर महेश्वर शिव और सर्वांतर्यामी जनार्दन विष्णु के स्वरूप में भेद नहीं मानता फिर भी मेरी भक्ति तरुणेन्दुशेखर शिव के प्रति है एक अपेक्षाकृत आधुनिक श्लोक इसमें एक कदम आगे जाकर इस आधारभूत समरसता को स्पष्टतम भाषा में व्यक्त करता है विष्णुर्वांतको ब्रह्मा सुरेन्द्रोथुर्वा सलक्षणथ भगवान्दोथ बुद्धोथसर्तिमोहरि सवानुकमोद्य तो ये स संस्कृत गुणगण तस्म नमः सर्वदा अर्था परमात्मा को विष्णु कहो शिव ब्रह्मा कहो या इंद्र सूर्य चंद्र बुद्ध या सिद्ध महावीर हम सदा उन्हीं को प्रणाम करते हैं जो राग द्वेष और लोह मोह से रहित है जो प्राणियों पर अनुकंपा करते हैं तथा जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं इस तरह अनेकता में एकता भारतीय धार्मिक चेतना का सदा निरवच्छिन्न रूप से अंग बनी रही है इसी बात को मनु ने बड़े प्रभावशाली ढंग से घोषित किया है सितारम समरो पुरुषं प्रशाता अड़ीयामी रुक्नधिगम्य विद्यादंत मनुमने प्रजापतिणमें अपरे शाश्वत मनुस्मृति अर्थात सभी का शासन करने वाले अणुओं से भी अणु सुवर्ण में कांति वाले ध्यानगम्य पुरुष को जानो इसे ही कुछ लोक अग्नि कुछ मनु कुछ प्रजापति कुछ इंद्र अन्य प्राण और कुछ अन्य शाश्वत ब्रह्म कहते हैं जो लोग अनेकता और समीपता की भावना से ऊपर नहीं उठ पाते वे अग्नि आदि से केवल विभिन्न देवता समझते हैं लेकिन जो उच्चतर दृष्टिकोण अपना सकते हैं वे उन्हें परमात्मा के विभिन्न रूप अथवा गुणों के प्रतीक मानते हैं सच पूछा जाए तो ऐसे अद्वैतवादी और एकत्ववादी व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने विभिन्न नामों को सदा ही एक ईश्वर के विभिन्न गुण समूह या उपाधियाँ ही समझा है और इस दृष्टि से विष्णु शास्त्र नाम के भाष्यकार और आधुनिक आर्य समाज के एकेश्वरवादी व्याख्याकारों में अधिक अंतर नहीं है यदि किसी भी नाम या रूप से किसी दैवी व्यक्तित्व की किसी देवता या अवतार को निराकार की अभिव्यक्ति माना जाए तो इस निराकार साकार अथवा साकार निराकार सत्ता की सामान्य आराधना में सभी धर्मों और सभी पंथों के अनुयायी निसंदेह रूप में हृदयपूर्वक हाथ बढ़ा सकते हैं और आधुनिक काल में परमात्मा के इस सार्वभौमिक रूप पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे वह सभी देशों और सभी प्रदेशों के सच्चे धार्मिक लोगों को जोड़ने वाले महाबंधन का कार्य कर सकें तथा उन्हें जनकल्याण के उद्देश्य से भ्रातृत्व और मैत्री सेवा और सहयोग के भाव से एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर सके स एको वर्णों बहुधा शक्ति योगाद वर्णा ननेकान निहितार्थो दधाती विचैत चांते विश्वमादव सदेव सनो नो बुद्धया शुभया संयुनक अर्थात जो एक वर्ण रहित होते हुए भी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयोजन के विभिन्न रूपों को अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा प्रकट करता है जिससे यह विश्व प्रारंभ में उत्पन्न होता और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है वह देव हमें शुभ बुद्धि प्रदान करे